पातंजल योग सूत्र द्वितीय अध्याय साधन पाद ईश्वर तपस्वाध्यायर क्रिया क्रियायोग पहला तपस्या अध्यात्म शास्त्रों के पठन पाठन और ईश्वर में समस्त कर्म फलों के समर्पण को क्रिया योग कहते हैं पिछले अध्याय में जिन सब समाधियों की बात कही गई है उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है इसलिए हमें धीरे धीरे विभिन्न सोपानों में से होते हुए उन सब समाधियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा इसके पहले सोपान को क्रिया योग कहते हैं इसका शब्दार्थ है कर्म के सहारे योग की ओर बढ़ना हमारी देह मानो एक रथ है इंद्रियां घोड़े हैं मन लगाम है बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है यह गृहस्वामी यह राजा यह मनुष्य की आत्मा रथ में सवार है यदि घोड़े बड़े तेज हों और लगाम खींची न रहे यदि बुद्धि रूपी सारथी उन घोड़ों को संयत करना न जाने तो रथ की दुर्दशा हो जाएगी पर यदि इंद्रिय रूपी घोड़े अच्छी तरह से संयत रहें और मनरूपी लगाम बुद्धरूपी सारथी के हाथों अच्छी तरह थमी रहे तो वह रथ ठीक अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है अब यह समझ में आ जाएगा कि इस तपस्या शब्द का अर्थ क्या है तपस्या शब्द का अर्थ है इस शरीर और इंद्रियों को चलाते समय लगाम अच्छी तरह थामे रहना उन्हें अपनी इच्छानुसार काम न करने देकर अपने वश में किए रहना उसके बाद है पठन पाठन या स्वाध्याय यहाँ पाठ का तात्पर्य क्या है नाटक उपन्यास या कहानी की पुस्तक का पाठ नहीं वरन उन ग्रंथों का पाठ है जो, जो शिक्षा देते हैं कि आत्मा की मुक्ति कैसे होती है फिर स्वाध्याय से तर्क या वाद विवाद की पुस्तक का पाठ नहीं समझना चाहिए जो योगी हैं वे तो वाद विवाद करके तृप्त हो चुके रहते हैं वाद विवाद में उनकी और कोई रुचि नहीं रह जाती वे पठन पाठन करते हैं केवल अपनी धारणाओं को दृढ़ करने के लिए शास्त्रीय ज्ञान दो प्रकार के हैं एक है वाद जो तर्क युक्ति और विचारात्मक है और दूसरा है सिद्धांत मीमांसात्मक अज्ञानावस्था में मनुष्य प्रथमोक्त प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है वह तर्क युद्ध के समान है प्रत्येक वस्तु के सब पहलू देखकर विचार करना इस विचार का अंत होने पर वह किसी एक मीमांसा या सिद्धांत पर पहुँचता है किंतु केवल सिद्धांत पर पहुँचने से नहीं हो जाता इस सिद्धांत के बारे में मन की धारणा को दृढ़ करना होगा शास्त्र तो अनंत है और समय अल्प है अतः ज्ञान प्राप्ति का रहस्य है सब वस्तुओं का सार भाग ग्रहण करना उस सार भाग को ग्रहण करो और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करो भारत में एक पुरानी किम्बदती है कि यदि तुम किसी राजहंस के सामने एक कटोरा भर पानी मिला हुआ दूध रख दो तो वह दूध दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ लेगा उसी प्रकार ज्ञान का जो अंश आवश्यक है उसे लेकर आसार भाग को हमें फेंक देना चाहिए पहले पहल बुद्ध की कसरत आवश्यक होती है अंधे के समान कुछ भी ले लेने से नहीं बनता पर जो योगी है वे इस युक्ति तर्क की अवस्था को पार कर एक ऐसे सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं जो पर्वत के समान अचल अटल है इसके बाद उनका सारा प्रयत्न उस सिद्धांत के दृढ़ करने में होता है वे कहते हैं वाद विवाद मत करो यदि कोई तुम्हें वाद विवाद करने को बाध्य करे तो चुप रहो किसी वाद विवाद का जवाब न देकर शांत भाव से वहाँ से चले जाओ क्योंकि वाद विवाद द्वारा मन केवल चंचल ही होता है वाद विवाद की आवश्यकता थी केवल बुद्धि को तेज करने के लिए जब वह संपन्न हो चुका तब और उसे बेकार चंचल करने की क्या जरूरत बुद्ध तो एक दुर्बल यंत्र मात्र है वह हमें केवल इंद्रियों के घेरे में रहने वाला ज्ञान दे सकता है पर योगी इंद्रिय के परे जाना चाहते हैं अतएव उनके लिए बुद्धि चलाने की और कोई आवश्यकता नहीं रह जाती उन्हें इस विषय में पक्का विश्वास हो चुका है अतएव वे वाद विवाद नहीं करते चुपचाप रहते हैं क्योंकि वाद विवाद करने से मन समता से चित्त हो जाता है चित्त में एक हलचल मच जाती है और चित्त की ऐसी हलचल उनके लिए एक विघ्न ही है ये सब वाद वादवाद युक्ति तर्क केवल प्रारंभिक अवस्था के लिए है इस युक्ति तर्क के अतीत और भी उच्चतर तत्व समूह है सारे जीवन भर केवल विद्यालय के बच्चों के समान विवाद या तर्क वितर्क समिति लेकर ही रहना पर्याप्त नहीं है ईश्वर में कर्म फल अर्पित करने का तात्पर्य है कर्म के लिए स्वयं कोई प्रशंसा या निंदा न लेकर इन दोनों को ही ईश्वर को समर्पित कर देना और शांति से रहना